भाइयों और बहनों मुझको जब इस झेल में केदियों के सामने प्रार्थना करने का निमंत्रण मिला और हमेशा जो प्रार्थना के बाद मैं कहता हूँ वो कहने का भी तो मैं तो राजी हुआ मुझको वो निमंत्रण मीठा लगा सब केदियों को तो पता नहीं होगा कि मैं खुद तो बहुत पुराना केदी हूँ भी अफ्रीका से और ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी निगाह में तो बेगुना था लेकिन सल्तनत की नजदीक तो बेगुना नहीं कहा जा सकता तो कई किस्म की जेल मुझको मिली है कई जेलें मैंने देखी है और वो तो जनूबी अफ्रीका की जेल बहुत कड़ी रहती है और बचे तो मेरी कोई हिंदी की तो गिनती नहीं रहती वो तो बैलिस्टर हो तो भी क्या हुआ कुछ भी हो सब के सब खूली है और पीछे वहाँ हफ्सी लोग रहते हैं तो हदसी लोग एक तरह दूसरी तरह ये हिंदी जो सब के सब कु माने जाते थे वो तो पीछे अंग्रेज लोग वो सब का अलग अलग लेकिन हम तो सब सत्याग्रही के लिए चले गए तो, तो जेल तो भर गई सत्याग्रही के तो कोई एक दो तो, तो नहीं मिलते हैं वो तो पीछे हजारों की तादाद में भी चले जाए पहले पहल जब जेल हुई उस वक़्त वैसा तो नहीं था तो हम डेढ़ सौ आदमी के ऐसे थे पहले तो मैं और चार पांच दूसरे थे पीछे शुरू हुआ सिलसिला तो हम डेढ़ सौ भर गए तो, तो जेल में लोग बहुत हो गए तो पीछे हमको भी उसी जगह पर जिस जगह से लोगों को भरे जाते हैं वहाँ भरे गए तो कुछ दंग आ गए ये तो मैं आपको यूँ बताता हूँ कि वहाँ की जेल कैसी लेती है और कैसी सख्ती से वहाँ काम किया जाता है और वहाँ तो जो यहाँ हम बस एक एक तूफान सा मचा लेते हैं कि हम तो पॉलिटिकल हैं और दूसरे तो क्रिमिनल हैं वहाँ ऐसा कुछ फ़र्क रहता नहीं है सब क्रिमिनल ही माने जाए और मैं तो कोई शौकी नहीं हूँ कि के के बीच में ऐसा किया जाए कि एक तो पॉलिटिकल है तो उसके लिए अच्छा हो कुछ और जो क्रिमिनल माने जाते हैं वो बुरा है कानून के सामने तो सब क्रिमिनल ही है जिसने कानून का भंग किया है उसको क्रिमिनल मानो तो उसमें क्या फर्क करना और पीछे पॉलिटिकल बने तो उसमें ए बने बी बने सी बने वो भी बने क्योंकि यहाँ तो हमारा तो ज़बरदस्त आंदोलन था करोड़ों की तादाद में हम पड़े हैं और जैसे बड़े बड़े लोग वहाँ बिचारे कौन बड़े पड़े थे वो तो छोटे छोटे ताजेर लोग मुसलमान हिंदू पारसी सब एक वहाँ कोई फर्क नहीं कर सकते हैं कि ये तो मुसलमान है और ये तो हिंदू है और पारसी है तो कुछ सबके सब, सब कुल है और कहो हिंदी है तो इसीलिए वो तो वहाँ कोई ऐसी ऐसा जम तो कर नहीं सकते थे कि हमको अलग रखो और बड़े हैं उसके लिए ए वर्ग बनाइए पीछे उससे छोटे हैं तो B उससे छोटे हैं तो C सी और तो सब को C कहो और सब क्रिमिनल जैसे थे यहाँ वो सब हमने किया लेकिन मैं आपको बताते तो दूँ कि मैं तो उसको मानता नहीं हूँ और मैं तो ये मानने वाला हूँ कि जो केड़ में गया वो केदी है लेकिन हाँ ये मैं मानता हूँ कि केड़ी है तो हमने खरसूसन गुनाह किया है और बाहर जो सफेद कपड़े पहनकर बैठे हैं वो वो गुनेगार नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ और मैं तो पिछले कुछ दस दफ़ा जेल में गया होगा पूरा तो याद भी नहीं है और काफ़ी बरस भी काटे जेल में तो हम उसको है और जो सब सुपरिटेंडेंट वगैरह जेल के वो तो आखिर में मेरे दोस्त बने तो हम उसको बात करेंगे तो एक तो वहाँ जरोडा जेल में ही खासा एक आदमी था बड़ा डेलर था तो उसने कहा कि देखो मैं तो उसका ऊपरी बना हूँ ना लेकिन दुनिया को क्या पता है कि मैंने कितना गुनाह किया होगा और ये बेचारे कोई चार बरस के लिए कोई पाँच बरस के लिए कोई फांसी की सजा पा, पाकर आए और बीच फांसी उसकी माफ हो गई तो ऐसे पड़े हैं लेकिन मैंने कितना गुना किया होगा वो तो कौन जानता है मैं जानूँ मेरा भगवान जाने या तो कोई जाने नहीं इस तरह से तो मुझको कोई अच्छा नहीं लगता है अगर से मैं चीफ जेलर तो वहाँ पर आऊ लेकिन मुझको अच्छा नहीं लगता है कि वो वो के भी है और मैं उसका उभर बना हूँ मैं भी वो मानने वाला हूँ तो आपके सामने किस तरह से आना चाहिए वो जो अंग्रेजी सल्तनत को तो हट गई अपना अपने को उन्होंने उठा लिया वो अच्छा किया उन्होंने अब हम क्या करेंगे अपनी जेलों में हम तो उस वक्त जेल में जो चलता था उसका मैं तुम्हें तो गवाह हूँ तो मैं जानता हूँ कि क्या चलता था क्या नहीं चलता था कितना बुरा था कितना अच्छा था लेकिन अब तो मैं कह सकता हूँ कि जब भागदौड़ हमारे हाथ में आ गई है तो हमारी जेल तो जेल नहीं है वो तो हमारी अस्पताल बंद चाहिए और जिन्होंने खून किया है या तो जिन्होंने चोरी किए है जो डाकू बना है या तो दूसरे बहुत पीनल कोड में तो कोई एक गुना थोड़ा है काफी गुना दिया है वो उसमें से एक गुना उसने किया तो मैं वो सब गुना को एक किस्म की व्याधि मानता हूँ वो एक मर्ज है वो तो, तो वो भी बने कोई गुना करने के खातर गुना नहीं करता है वे विभिचार जो करता है और या तो बहुत शराब पीकर पीछे तोहान करता है वो भी कोई शौक से नहीं करता है इतना मैं सीख गया हूँ आखिर में मैं तो बुरा हो गया हूँ ऐसा अनुभव लेते लेते तो सब चेसा उनका स्वभाव बन जाता है ऐसे करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए अभी हाँ हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहेब पड़े हैं वो कमिश्नर साहेब पड़े हैं वो सब आप लोगों की देखभाल करते हैं या तो वो आप पर हुक्म चला दे और कहें कि इसके लिए को कोड़ा मारो इसको ये काम दे लो उसको ये काम दे लो सब वो सजा के तौर मैं ये कहूँगा कि जो सुप्रिंटेंडेंट है कमिश्नर साहब हैं दूसरे दरोगा पड़े हैं वो सब ऐसे बने कि हम तो एक एक अस्पताल में सर्जन हैं वैध बन गए हैं और वाइड होकर इस आदमी ने ये बहुत शराब पीता है तो उसको वो मर्ज है वो मिटाने के लिए कोशिश करना और उसको बताना कि शराब पीने से कितनी बुराइयाँ होती हैं अगर किसी लड़की को उठा गया है तो, तो गुना हुआ तो उसको भी बताना कि ये ये भी एक किस्म का मर्ज है तब तो जितने आदमी जीन में आते हैं तो खुश हो जाएंगे और वो कहेंगे कि ये जेल में तो अच्छा है लेकिन वो खुश होकर ऐसा भी तो नहीं माने कि चलो हम हमेशा के लिए जेल में रहें अस्पताल में जो जो व्यादीग्रस्त लोग चले जाते हैं वो भी हमेशा थोड़ा वहाँ रहते हैं अगर ये अस्पताल में तो आदिशान दरे का मकान होता है यहाँ हमारे पास ऐसी जेल तो है ही नहीं हम ए जेल बना भी नहीं सकते और अगर अस्पताल के जैसी हम महल के जैसी जेल बनाकर बेच जाए तो हमको दीवारा करना होगा हम तो गरीब मुल्क पड़े हैं गरीब मुल्क में ऐसा हम घर से बनाने वाले हैं मैं तो वहाँ तो वो तो गरीब मुल्क नहीं है सोना का मुल्क है जनू भी आफ्रीका अंग्रेज़ों के लिए जो जो कोटलियाँ बनती है कमरे बनते हैं वो भी कोई मेहल के जैसे थोड़े बना सकते हैं वो बन नहीं सकता है इतना पैसा नई इंग्लैंड में है अमेरिका में तो मैं जानता नहीं हूँ लेकिन इंग्लैंड की जेल तो मैंने देखी है वहाँ नहीं बन सकता है वहाँ दक्षिण अफ्रीका में नहीं है तो यहाँ तो कहाँ से बनने वाला तो वो तो बने लेकिन इतना तो बने कि ये जो जेल है वो अस्पिटल बच्चा तो अस्पताल में कोई जेली हमेशा के लिए रहेगा नहीं लेकिन जब बाहर निकल जाता है तो क्या करता है जो वही रहता है डॉक्टर रहता है तो उसके लिए तो हमेशा वनी बन जाता है वो समझता है कि मेरी हिफाजत तो बड़ी अच्छी होती थी ऐसे ही यहाँ हमारी जेलों में होना चाहिए जेल में जो केली रहते हैं वो ऐसा कभी न कह ना पाए वहाँ तो शक्तियाँ चलती है सुपरिटेंडेंट खराब इंस्पेक्टर खराब दरो सब खराब लेकिन सब कहीं को तो हॉस्पिटल ऐसी चुन जैसे थे और हमारी बड़ी तजवीज रखते थे हमको खाना देते थे और हमको सिखाते भी थे कि जीवन किस तरह से गठित करना चाहिए ये तो मैंने आपको बताया कि जो जेल का कारोबार चलाता है उन लोगों को क्या करना चाहिए तो आखिर में वो तो करना उनके हाथ में भी नहीं है वो तो हुकूमत के हाथ में रहा तो वो तो पीछे पंडित जी को करना है या तो सरदार को करना है या तो सारी हुकूमत जो कैबी नेट जिसको हम कहते हैं वो कैबिनित को करना है की तुम्हारे इस तरह से चलना है वो तो एक बात हुई बा... कान के बाहर जाकर जो जो जािम बन जाते हैं तो दूसरी बात हुई वो तो वो गुनहगार बन गए हैं मेरी उम्मीद है कि अब तो ऐसे गुनहेगार तो कोई सुपरटेंडेंट कोई दारोगा कोई कमिश्नर होता ही नहीं होगा इतना तो हम सीख गए हैं मेरी उम्मीद है कि जो हुकूमत के मातेहट काम करते हैं आज तो हुत तो कोई अपने पास बड़ा लश्कर बेश कर नहीं रहती है और उनको कोई बाहर से तो इमदाद नहीं मिल सकती है कि वो सबको डरा सके अगर हुकूमत का हुक्म आप लोग जो अमल चलाते हैं वो मानने वाले हैं तो खुशी से वो तो मानना है अगर आप खुशी से ना माने तो सारा हमारा तंत्र है वो बिगड़ जाता है और पीछे एक हमारे मुल्क में अंधाधुँधी बन जाती है तो वो तो मैंने अमलदारों के लिए कह दिया कि वो गुनेगार तो कभी ना बने लेकिन बाद में जो करना है वो मैं कहता हूँ वो थोड़ा तो अपने आप भी कर सकते हैं रेम दिल बनना है उसमें तो कोई उनके पास से सीखना नहीं है लेकिन हाँ उनके तरफ से हुक्म मिले तो है लेकिन जेल को भी अस्पताल है ऐसा समझो और जी गुन्गार आते हैं और सब को एक रोग है ऐसा समझो तो एक तो काम निपट गया और दूसरा जो केदी लोग है तो मैं एक की हैसियत से आपको सुनाना चाहता हूँ मैं तो सत्याग्रह केदी रहा तो वो तो तो जान बूझ कर टूंगना नहीं कर सकता है वो कभी वो जो दरोगा रहते हैं सुपरिंटेंडेंट रहेगा उनको परेशान नहीं करेगा कर ही नहीं सकते हैं वो उनकी उनकी नदामत नहीं करेगा उनका अपमान नहीं करेगा उसको तो एक आदर्श के बनकर रहना है तब तो अपना सत्याग्रह को अच्छी तरीके से चला सकता है तो मैं तो ये कहूँगा कि जो सचमुच गुनेगार बन आए हैं उनको भी जेल में आए तो पिछले उनको सत्याग्रही बन जाना चाहिए तो जो जेल के कानून है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए जेल में जो कानून है उसके पाबंदी करके जो मेरेता है वो ले लेना और उससे संतुष्ट रहना और कुछ चाहिए तो जो सुपरिंटेंडेंट साहेब है चीफ जेलर है दरोगा है उनको कह देना कि देखो इतना घाटा है इतनी खाने से मुझको अच्छा नहीं लेता है या तो ये खाना मिलता है, अच्छा नहीं है। बास उसमें जंतु तो रह जाते हैं वो सब देखा है मैंने आंखों से क्योंकि मैं रहा हूँ तो वो सब होना नहीं चाहिए तो उनको उनके पास क्या जाना था वो तो खेत लोगों के हाथ में रहता है रसोई घर तो कोई को वो वो रसोईया बनाकर तो केदी में तो नहीं खेद तो नहीं चला सकते हैं तो जो कैदी लोग हैं वो ही बनाते हैं तो कैदी लोग अगर सच्ची दिल से करें कि हम अगर रोटी पकाते हैं या तो चावल पकाते हैं तो चावल को साफ करें वो रोटी पकाते रोटी रोटी अच्छे ढंग से पकाएं उसको कच्ची न रखें वो तो आपके हाथ में रहा है तो जितने लोग जो के लिए जो काम उसको दिया जाए वो अपना समझ कर, घर का समझ कर करें तब तो मैं समझ रहा हूं कि जेल में आए गुना भी हो गया गुना तो सब करता है किसी का गुना जहर हो जाता है और किसी का गुना नहीं जाहिर होता है तो वो सफ़ेद ठग बन के दुनिया में चलता है और कोई गुनेगार नहीं है तो भी गुनेगार उसको बनाया जाता है और आते हैं उससे हमें क्या पड़ा अगर हम आदर्श के लिए बन जाते हैं तो तो हमको जिस तरह से काम की पाबंदी करना है इस तरह से करें तो मैं आपको कहता हूँ कि हम जेल में तो आए तो इस्पिताल में आए ऐसा और पीछे दुरुस्त होकर बाहर चले जाते हैं और एक बात बड़ी तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं जो तो सुनता हूं कि आप लोग जो तो पड़े हैं उसमें तो हिंदू हैं, सिख हैं मुसलमान भी हैं मुसलमानों में भी तो कई किस्म के पड़े हैं तो सब भाई भाई होकर रहे क्योंकि तो आज तो हमारे में शहर फैल गया है मेरी उम्मीद है कि कम से कम इस जेल में तो वो शहर फैलेगा नहीं तो शहर नहीं फैलेगा तो क्या होना चाहिए कि हम सब मोहब्बत से रहें तब मैं आपको कहता हूं कि आप तो एक आदर्श शहरी होकर निकलेंगे जब जेल में से निकले तब और मैं तो ये समझूंगा तब तो डिप्यूटी कमिश्नर साहेब जहाँ हैं वो सुपरिनटेंडेंट साहेब हैं वो भी मुझको सुनाएंगे की हाँ तुमने तो बड़ा अच्छा किया और अब तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है और के लिए कोई हमको दिक नहीं करता है सब कानून की पाबंदी करते हैं और हमेशा रोज मोज अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं मैं तो ईश्वर से खुदा से यही मांगूंगा कि जब मैं यहाँ आ गया हूँ और केदी के हिस्से आपके पास में कह रहा हूँ केली को क्या करना चाहिए तो मैं तो ये समझूंगा कि आप सब आदर्श के लिए बने अच्छे से ही कर निकलें और बाहर निकल कर कहें कि ये क्या बात है हिंदू और सिख और मुसलमान के दुश्मन और मुसलमान हिंदू और सिख के दुश्मन गलती सब करते हैं जातियाँ सब करते हैं सब भूल जाएं लेकिन हम तो सब अच्छी तरह से हैं जितने मुसलमान यहाँ पड़े हैं उनको तो नहीं ईद मुबारक कहना चाहता हूँ कल तो ईद है और मैं चाहता हूँ कि जितने हिंदू यहाँ पड़े हैं सिख पड़े हैं वो भी जितने मुसलमान भाई एक हो दो हो कितने मेरे को पठानी है वो भी उनको सब ईद मुबारक मनाएंगे और सब मिलजुल कर हमेशा के लिए रहो बस